Namo om vislupadaya krishna-prasthaya-bhutale Shrima bhakti vedanta swami itinamine Namaste sarasvaddeve gauravadi pracharne Nirvishesha sunyavadi praschadde satarne Namo maha vadanyaya krishna-prema-pradayate Krishnaya, Krishna Chaitanya namne Gauratvishe Namaha. He Krishna Karula Asindho, Dina Bandho Jagatpate, Gopesha Gopika Kanta, Sri Radha Kanta, Namaste, Tapte Kancha Nagaurangi, Sri radhe Vrinda vrishbhanusute devi pranamami hari priye vancha kalpataruhya kripa sindhubhya evacha patita nam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha Jaya shri krishna chaitanya prahunityananda shri advaita gada dhar shiva Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna, Krishna Hare Hare. Hare, Ram, Hare Rama, Hare Rama, Rama, Rama Rama, Hare Hare. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya ओम नमो भगवते वासुदेवाय हम लोग श्रीमद्भागवतम प्रारंभ कर रहे हैं स्कंद 3 अध्याय 23 से मैत्रेय वाच पितृभ्याम प्रस्थिते साध्वी Patim ingit ko vidah Nityam paryacarat pritya Bhavani vabhavam prabhu Vishrambhendatma sauchena Gauravendha damenacha Susrushaya saohrdena vacha madhuraya cha bho visirjya kamam dambham cha dvesham lobham aham madam apramatuddyata nityam tejiyam samatosaya maitreya vacha श्री मैत्रेय मुनि ने कहा पितृभ्यां माता-पिताके शत्रुपा और मनुजी के प्रस्थिते चले जाने के बाद साध्वी पतिव्रता पतिं पति को इन गीत को विदा संकेत को समझने वाली नित्या नित्य परियचरा परिशरजा करने लगी सेवा करने लगी प्रित्या प्रेम से उत्साह से भवानी इवा जैसे पार्वती जी करती हैं भवम प्रभुम समर्थ भगवान शिव की सर्वप्रथम मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं भगवान श्री कृष्ण की कृपा से श्रीमद् भागवतम सुनने की इच्छा का उदय होता है और आप सब बड़ी श्रद्धा से यहां एकत्रित हुए हैं वृंदावन से आए हुए एक भक्त कह रहे थे यहां के भक्तों में बहुत उत्साह है और श्रद्धा है हम यहां पर प्रयास करेंगे भगवान कपिल देव के कुछ उपदेश और माता देवहूति ने किस तरह अपने पति की सेवा किया और किस प्रकार पतिदेव ने उसको बहुत बड़ा सम्मान दिया भोग दिया और भक्ति दिया ऐसी भक्ति के अंत में भगवान ने पुत्र बने उस स्त्री के और भगवान ही गुरु बने उसको विद्या देने के लिए तो यह प्रसंग बहुत ही महत्वपूर्ण है बहुत ग्रेट्स है अस्तर है किस प्रकार देवोती प्रारंभ में एक सामान्य महिला जैसा स्वभाव वाली थी और धीरे-धीरे धीरे-धीरे वो कितना बड़ा भक्त बनी आध्यात्मिक जीवन में स्पिरिचुअल लाइफ में वह बहुत महान पद को पाई इस कारण से यह जो प्रसंग है बहुत ही उत्साह देने वाला है प्रेरणा देने वाला है हम यहां से प्रारंभ करते हैं कि विवाह के बाद देहुति ने किस प्रकार अपने पति की सेवा किया और पति ने उसकी सेवा के कारण उसे दुर्लभ वस्तु दिया भगवान तक को दिया श्री मैत्रेय जी कहते हैं पितृभ्याम प्रस्थिते साद्विपतिम इंगित कोविदा नित्यं पर्यचरत प्रित्य भवानेव भوام प्रभु मैत्रेय जी विदुर जी से कथा कह रहे हैं कथा कहने वाले तो एक रहते ही हैं सामान्यतः श्रोता भी एक ही हैं विदुर जी अरे हरिद्वार में कथा हो रही है भगवान की बहुत सी बातें सुनाते हुए श्री मैत्रेय जी मनु महाराज के वंश का वर्णन कर रहे हैं तो सर्वप्रथम वे देवहुति का चरित्र सुनाते हैं। मनु महाराज के तीन पुत्रियां थी देवहुति आकुति और प्रसूति और दो पुत्र हुए प्रियव्रत और उत्तानपाद प्रियव्रत के वंश का वर्णन चौथे स्कंद में किया जाएगा और प्रियव्रत महाराज के वंश का वर्णन पांचवें स्कंद में यहां पर हम लोग सुन रहे हैं देवहूति का उज्जवल चरित्र देवहूति एक ऐसी महिला है जो पिता की दृष्टि से भी बहुत महान है पिता मनु महाराज हैं और पति महायोगी करदम जी और पुत्र स्वयं भगवान इससे बड़ा सौभाग्य कि किसी स्त्री को क्या होगा जिसके पिता महान राजर्षि महान और और पती महा भक्त और सम्राट और पति महाभक्त महान योगी करदम जी और पुत्र भगवान कपिल देव सब तरह से देवहुति पूर्ण जीवन में है सफल जीवन सार्थक जीवन तो यहां से maitreji prarambh kar rahe hain vidur ji se manu dharmpatni satrupa dono जैसे माता पार्वती जी अपने पति भगवान शिव की सेवा करती हैं भवानी एव भवम प्रभु इस श्लोक में श्री मैत्रेय जी देवहूति को साध्वी कह रहे साध्वी का अर्थ होता है सदाचारिणी पतिव्रता इस प्रकार का विशेषण बहुत कम स्त्रियों में जुटा हुआ है Saadhvi. Lingh sadhu usse saadhu sabda kaatea, saadhu se sri lingh mei saadhvi sabda bantai. Purnapati vrata, sada achaalni, jiske jeevan mei paapka ranjamaatr bhi kuch nahi ta. Is ka thi, saad ingit kovida. पति के इशारे को या संकल्प को भी वह समझने में समर्थ थी किसी स्त्री को किसी पत्नी को इतना दक्ष होना चाहिए कि वह अपने पति के संकल्प को नहीं तो कम से कम संकेत को तो समझे वश पतिव्रता स्त्री समझ जाती है भाव भाव से कभी मान लीजिए पति को जरूरत पड़ी पानी के ऐसा नहीं कि पति को कहना पड़ जाए कि एक लोटा पानी लाओ कुछ संकेत से ही वो समझ जाए कि अब इनको पानी चाहिए या रेगुलर प्रतिदिन के व्यवहार से भी समझ लेना चाहिए इसको इंगित कोविदा कहते कोविद का अर्थ होता जानकार विद्वान इंगित का अर्थ है संकेत संकेत समझ लेना चाहिए तो देव होते ही पति के संकेत को समझ रही थी और पतिव्रता थी नित्यम परेचरा तो नित्य सेवा करने लगी नित्यम शब्द से मैत्रेजी कहयताक पर यह है कि प्रतिदिन सेवा करती थी और निरंतर सेवा करती थी देहुति को अपने जीवन में पति की सेवा के अतिरिक्त और कोई भी दूसरा संकल्प नहीं मैत्रेय मुनि यहां पर उदाहरण दे रहे हैं कैसे सेवा कर रहे थे जैसे भवानी भव की सेवा करती है भवानी व भवम प्रभु प्रकट रूप से भगवान शिव के पास कुछ नहीं है क्लेट के बाद तो छोड़िए उनके पास एक भवन या झोपड़ी तक नहीं वो वृक्ष के नीचे रहते हैं हैं जगत के ईश्वर महेश्वर कहते हैं इनको महाईश्वर परंतु बाहर रूप से बिल्कुल अकिंचन जैसे रहते हैं एक वृक्ष के नीचे रहते हैं बरगद का वृक्ष है उसी के नीचे निवास है वही उनका पंडाल है कथा कहने का या घर द्वार सब कुछ वही संसार का मालिक हो करके भी अपने लिए कोई घर नहीं बनाए और ऐसे भगवान शिव के साथ पार्वती जी का विवाह हुआ था और पार्वती जी जहां जन्म ली थी उनके पिता महान धनी व्यक्ति हैं हिमालय है, रत्नों के खान बहुत धनी व्यक्ति तो ऐसे परम धनी व्यक्ति की कन्या का विवाह हुआ था एकदम फक्कड़ बाबा समझिए भगवान शिव को कुछ नहीं घर में रखे कुछ भी नहीं बेडोड की बात तो बहुत दूर है पत्थर उत्तर पर बाघंबर भी छा लेते हैं बस उसी पर पहेला कुछ भी नहीं रथ और देवहूति मनु महाराज की पुत्री हैं मनु महाराज भी परम धनी पर ऐसे साधु से विवाह हुआ ऋषि से जिसके पास प्रकट कुछ भी नहीं था एक झोपड़ी थी सरस्वती नदी के तट पर वहीं वे रहते थे Bindu-sarobarpa Kuch bhi nahi lakhe te bhakti bhaktae mele lage raha tapasya bhaktae samadhi samadhi ka arvthi joh ne karj karna hai bhagavad ki bhaktae karna hai jab karna hai to usi mele lage raha te isko samadhi ka samadhi ka arvthi joh kama hume karna hai usi तत्पर हो जाए इतना दत्त चित हो जाए कि और कुछ भी स्मरण ना रहे तो तोपे स्वधर्म का आचरण और समाधि और विद्या विद्या का अर्थ है भगवान की भक्ति इसमें स्त्रियों के लिए और भी श्रृंगार की वस्तु की आवश्यकता होती है अपने भक्ति में इतना ततपर थे कि कभी ध्यान नहीं गया और यह स्त्री पत्नी इतनी प्रतिवरता थी कि पति से कभी भी इसने कभी कुछ नहीं मांगा केवल सेवा करती रहती थी शील प्रभुपाद जी कहते हैं कि यहां पर जो दृष्टांत दिया गया कि जैसे भवानी भव की सेवा करती हैं वैसे देवहूति अपने पति की सेवा कर रही थी इसके द्वारा शिक्षा लेनी चाहिए पत्नी का एक कर्तव्य है कि अपने पति की उस सेवा करे और अपने पति चुनने में कन्याओं को सावधान होना चाहिए केवल धनी ही नाव चुने भक्त चुनना चाहिए जो भगवान का विश्वासी है भगवान का भक्त है सदाचारी है अगर वो देखने में गरीब भी लग रहा है फिर भी ऐसे ही पति चुनना चाहिए प्रभुपाद जी यहां पर पोष्ट में लिखते हैं <laughs> आगे चलकर के भगवान की कृपा से सब ठीक हो जाता है जो स्त्री अपने पति की सेवा करती है तो भगवान उस पर प्रसन्न होते हैं और वे उसे सुख देते हैं उसे वरदान देते इस प्रकार दहोती सेवा कर रही थी पति को चाहिए कि भगवान शिव जैसा रात दिन भगवान का नाम जब Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama Rama ram, ram, ram, Hare Hare. Bhagavan Shiva ka yahi kaam hain. Raat din Ram Ram raatate raate. <laughs> iskebat nahi hai. Iske baad dusra kaam hain, katha kaahna hain. Toha Naradji, Sankadhi, Krishi, ee sab jute raate hain, aur unke saad Brahma vichar chalata raata. spiritual matter hota hua spiritual bataid rahati meitriel eek bhi nai eek bhi charcha nai bhagavad sreev ke me eek bhi akhbar nai jatah aur na to TV hai. kuch nai or on ke banae huye keet patong aapne ghar me TV nai rakhengi to jee hi nai sakta akhbar nai bachengi to dimag ghumta raha अखबार पढ़ने का मतलब है दुनिया भर का कचरा अपने दिमाग में ठूस करके तब शांति का अनुभव करना यह दशा हुई भगवान शिव आदर्श पति हैं और देवी होती आदर्श पत्नी है पार्वती जी आदर्श पत्नी यहां पर एक प्रश्न उठाया गया है कि जब सेवा का उदाहरण देना था तो लक्ष्मी जी का देना चाहिए जैसे नरायण की सेवा लक्ष् में जी करती है वहैसे दे होती करदम जी की करने लगे लेकिन दोनों उदायण ठीक बैठता नहीं है। अवे हैं रिसी बाहर से कंगाल जैसे हैं बहुत समर्थ है उनकी लेकिन प्रकट नहीं कि है उनकी नरायण से कैशत उपमत देदी जा है। तो बहुत सुंदर रहते हैं सारे गहने पहने हुए सारा ऐश्वर्य के अधिपति लक्ष्मी के पति उनके पास इस तरह से विढंगा कुछ भी नहीं और लक्ष्मी जी समस्त संपत्ति के अधिष्ठात्री देवी हैं तो उनकी अब उपमा कैसे दिया जाते होते इसलिए भगवान ही ठीक बैठे उनकी सेवा करने जी के तो करदम जी की उपमा शिव जी से दी गई उपमा नहीं दृष्टांत जस्ट और देहुति को बताया गया पार्वती जी के समय जो भी हो जैसे पार्वती जी रात दिन सेवा करती रहती हैं बहुत बड़े धनी व्यक्ति की वो पुत्री हैं लेकिन भगवान शिव से कभी भी पार्वती जी ने नहीं कहा कि जैसे लक्ष्मी जी के पास धन है वैभव है सुख से रहती हैं वैसे आप भी अपना ऐश्वर्य प्रकट कीजिए कभी नहीं कहे पत्नी का कर्तव्य है कि पति को तंग ना करें जैसे हैं संतुष्ट रहे ये सीखना चाहिए शिव जी के काम में हमेशा मदद करती हैं सेवा करते रहते हैं सेवा करती रहती हैं सेवा on see, जानती नहीं तो वही on see, mis on tehtud. See सेवा करती रहती किस tehtud. में विश्रम see, mis on tehtud. See on see, mis on tehtud. See on see, mis on tehtud. See on see, mis on पूर्ण विश्वास था धृति का पति जो कह रहे हैं उसी में हमारा हित है उसी में उन्नति है सब कुछ है इसको कहते हैं विश्रंभ और विश्रंभ का अर्थ होता है अपनीता का भाव मेरे अपने हैं वास्तव में भगवान ने इस संसार में जो पति पत्नी का संबंध बनाया है उसमें मूल विश्वास ही है पति ये समझे कि यह मेरी पत्नी है मेरी है पूर्ण स्नेह दे और पत्नी पूर्ण समर्पण करे श्रद्धा रखे पति के प्रति इसको कहते हैं विश्रम एक दूसरे पर विश्वास और सहृदयता विश्वास के साथ सौहार्द सौहार्द का अर्थ है एक दूसरे के हित करने की भावना तो देहुति में सौहार्द था वो अपने पति की सेवा कर रही थी तो इस भाव से कि ये भजन कर रहे हैं भक्ति कर रहे हैं यही हमारा धर्म है और इस मैं ऐसे इनको ही इनका हित करूं इनको आराम दूं करूं और इसको सौहार्द कहा जाता है सुहृद से बनता है भाव तो पूर्ण ये हमारे अपने हैं और उनके वाक्यों में विश्वास वाक्य में विश्वास और आत्मीयता का भाव ऐसा नहीं था कि अब आजकल के जैसा विश्वास नहीं है इसलिए कोर्ट मैरिज कर लो <laughs> कोर्ट मैरिज की क्या जरूरत है भाई कोर्ट मैरिज जैसे होता है वैसे ही फिर डिवोर्स भी हो जाता है कोर्ट पार्टी का तो इसका मतलब है कि तुम दोनों के बीच में जज है है ना ये कोई विवाह है एक एक भक्त कह रहा था कोर्ट का मतलब जानते हैं मतलब के द्वारा पाले लोग वागदान कर देते थे पिताजी वागदान कर देते थे विवाह करना है कन्या का विवाह करना है इस बस हो गया बस काफी हो गया वचन का भय लु था वचन की महिमा थी तो इस व्यवहार एक दूसरे को दूसरे से संबंध करते हैं एक दूसरे से तो उसमें सौहार्द मुख्य होता है और विश्राम गौरवेण दमे नच इसके साथ ही साथ पति के प्रति देहुति के मन में गौरव का भाव था गौरव का अर्थ है गुरु से गौरव शब्द बनता है ये महान है हमारे उपास्य हैं हमारे आराध्य हैं यदि कभी पति कुछ बोल भी दिया कठोर बोल दे या कुछ गलती भी कर दे तो पत्नी को चाहिए कि वो उसे भगवान जैसा ही मानती रहे कभी हीन ना समझे कभी दोष दृष्टि नहीं करनी चाहिए पति में आवास पति को भी ऐसा होना चाहिए कि वो दोष दृष्टि ना कर पा रहे यदि पति गलत काम करेगा जैसे आजकल के लोफर लोग करते हैं कि शराब पिए बियर पिए और सब गलत काम करे तो गलत बुद्धि तो हो ही जाएगी पहले ऐसा था pati इतने सभ्य और महान होते थे कि उनको सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती थी स्त्रियों को सिखाने की जरूरत पड़ती थी तो तो ऐसे पिता की पुत्री थी कि उसको बचपन से ही बहुत बड़ी ट्रेनिंग मिली थी कैसे पति की सेवा करनी है और सबाचरण कैसे करना कैसे स्वास्थ्य के नियमों का पालन करना घर साफ रखना साफ रखना नहीं करना ये सब ट्रेनिंग बालिकाओं को बचपन से ही दी जाती थी और स्वाभाविक देखकर के वो सीख जाती थी ऐसी बालिका ऐसी कन्या जब किसी के घर में जाती है तो उस घर में आनंद छाए रहता है लक्ष्मी का प्रतिनिधि होती है वास्तव में तो देखते कोई इसका प्रशिक्षण था अपने पिताजी के द्वारा के द्वारा का भाव रखती अपने पति को गुरु मानती थी गुरु का मतलब है श्रेष्ठ आजकल की स्त्रियां यह ट्रेनिंग नहीं पाई हैं तो वो समझती हैं कि हम और पति हमारे पति बिल्कुल समान हैं बिल्कुल समान कहीं -कहीं तो कहीं-कहीं तो ऑर्डर भी देती है अपने पति को और नाम नाम बोल करके पुकारती है कि हमारे भारतीय संस्कृति में यह गौरव का भाव है गुरु का भाव है श्रेष्ठपने का भाव है इसीलिए कोई पत्नी अपने पति का नाम लेकर के नहीं पुकारती थी दूसरा आदर का कोई टाइटल होता था उस उसके द्वारा काम चलाती थी और आजकल के तो पति भी ऐसे हैं वो बुद्धु लोग चाहते हैं कि हमारी स्त्री हमारा नाम बोले ऐसे विपाग है वास्तव में और इस तरह से नाम बोलती है लगता है कि पति या तो उसका सर्वेंट है या पुत्र है <laughs> एक बार की मुझे घटना याद आ गई इस पर कि मैं एक जगह जा रहा था टीचिंग के लिए कथा के लिए कार में बैठा था निवारक के बाद अमेरिका के तो ड्राइविंग कर रहे थे जयसुख भाई उनका नाम था गुजरात उनकी पत्नी का नाम रखना ठीक नहीं है <laughs> तो हमारे साथ एक व्यक्ति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 ने वो स्त्री बैठी थी द्रव्य तो जयसुख जयसुख जैस, भाई कर रहे तो जब वो जब वो बोली जब वो जय कृष्ण जयसुख बोला कि नहीं मिश्र पुंडर ठीक कहते हैं यह बात है तब तक स्त्री क्या कहते हैं हम और मिश्र पुंडर पीछे बैठे थे वो दोनों दंपति आगे बैठे जो उसने कहा कि मिश्र पुंडर ठीक बोलते हैं तो वो कहती है जयसुख सेट अप उसके बाद पति तो ऐसा चुप हो गया लगा कि गूंगा है उसको कोई वाणी ही नहीं क्योंकि बहुत बड़े साहब डांट दिए हैं चुप एकदम हो गया अब काहे को बोलने जाए हमको तो बहुत हंसी आ रही थी कि बाप रे बाप इतना बड़ा कमांड एकदम सट हो ही गया चुप हो गए नम्रकर बोल ऐसे बोली जैसे सर्वेंट के भी सर्वेंट को बोल रही हो नौकर से विन्नौकर बदतर ऐसा नहीं होना चाहिए इसमें स्त्री का परलोक बिगड़ जाता है उसे गौरव का ही भाव रखना चाहिए मतलब हमसे बड़े हैं संबंध में समान हैं लेकिन व्यवहार में उनको बड़ा मानना चाहिए पति और दमनचा नियंत्रण रखना हाथ पर नियंत्रण रखना कान पर आंख पर पति की सेवा में लगी रहती है इसको दमेन अच्छा दम के द्वारा इंद्रियों पर नियंत्रण द्वारा और सुश्रुशया सेवा द्वारा सेवा करती थी अपने पति की सेवा सेवाकार थे उनके लिए प्रसाद का प्रबंध उनका कपड़ा धो देना घर-द्वार साफ रखना और भी अनेक प्रकार की सेवा सुश्रुश से होती थी पति लगा हुआ है भक्ति में भगवान की पूजा में विशेष करके हो लगे रहते थे जॉब में और सब में और उनके सुख स्वाक्षंदे के लिए देव होती तत् पर रहती थे। यह धर्मह वास्तों में और इसके द्वारा स्त्री को मिलता है पति के में एक बार हमसे एक पूछा कितना मिलता है मैं कहा के तो अगर पति कर्म करता है। तो पत्नी अगर उसमें सेवा करते है उसकी सेवा करती है सहायता करती है तो उसको बिना किए ही आधा भाग मिल जाता है अर्धांगनी कहते ही है और ऐसे आज के कोर्ट में भी आधा मिल जाता है वैसे भी नियम ये लोग भी शास्त्र के अनुसार ही कुछ चल रहे <laughs> लेकिन पत्नी सेवा करे या न करे बस आधा वो डिमांड कर देती तो सेवा करने पर तो अपने आप मिलता है ससुरो से सेवा करते थे रात भी और सब हृदयना ये तो मैं कह चुका वाचामधुरया च भो पति की सेवा में पत्नी के द्वारा एक विशेष आइटम है वो है बहुत मधुर बोलना बहुत मधुर बोलना चाहिए श्रील प्रभुपाद जी यहां लिखते हैं कि पति बाहर जाता है घर से तो कई जगह डिस्टर्ब उसका दिमाग रहता है Kõikus bol dija hain, kharab bol dija hain, ja üsse bhoog lagi hain, parasaan raha hain, ee kaam nahin hua, ee kaam nahin hua. Toh jub ghar lootta hain, agar patmi bhi karkas bole, tab toh vichara kahin ka nahin rahe. Toh toh uska dimaag aur kharab hajai. Ghar ane pär usse aisa loge ki, East or the West, home is the best. <laughs> usko on anubhav hona chahiye ki ab main sabse achhi jagah par aa gaya hu aur achhi jagah par use tab pata chalega patni bahut prem se bolegi apsukirahi kha lijiye aap sukhi rahiye main aapko bahut mante hu ye karte bolna chahiye jisse uska स्त्री के लिए मधुर बात बोलना बहुत आवश्यक है यदि कोई स्त्री अपने पति से प्रेम से नहीं बोल सकती है तो उसको क्या कहा जाए इतना भी नहीं सीखा एक तो कम बोलना चाहिए जब भी बोलना हो तो पति की प्रशंसा करते हुए बोलना चाहिए अनेक आलोचना नहीं करनी चाहिए क्या कमा करके लाया आ गया ऐसे ही हर <laughs> इस तरह से स्त्री बोले <laughs> कुछ स्त्रियों का स्वभाव होता है पति चाहे कुछ भी घर में लावे कमा करके अर्जन करके लेकिन वो गाली देना बंद करती ही नहीं देंगी ही गाली और कुछ ऐसे पति होते हैं कि गाली को ही के जैसा मान लेते हैं आखिर <laughs> ये भाव सोचते हैं। अगर चप्पल से मार दे तब तो ओ भाग्यम अब उनका तो भाग्य और खुल जाएगा <laughs> ये सब व्यवहार मानवीय व्यवहार नहीं पत्नी को इस तरह से होना चाहिए और क्या-क्या छोड़ना है विसृज्य कामम दम्भम च द्वेषम लोभम अगम मदम अप्रमोदत्य आप प्रमत्यता नित्य हम तेजी यानसमत हो सयत दे होती ने काम छोड़ दिया था। काम का अर्थ है कोई कामना हम को यह मिले हम को यह मिले हम यह मिले यह मिले जब कोई व्यक्ति मन और काम में भी सबसे विशिष्ट बात यह है कि वह कभी इंद्रियों का भोग नहीं चाहती हो कभी मतलब खाने पीने पहनने ओढ़ने या अपने पति के अंग संग के लिए भी वह तावली नहीं थी विरज कामम इस सब अभिलाषा छोड़कर के सेवा कर रही थी और दंभम च कपटम च पति के साथ कभी कपट नहीं किया दम बक अर्थ होता है भीतर से कुछ और बाहर से कुछ और इस दम बक कपट किसी इस पत्नी के जीवन में सबसे बड़ा कपट यही है कि वह अपने पति के अतिरिक्त अन्य पुरुष में मन लगा लिया यह सबसे भारी कपट कहा गया है और ऐसी स्त्री की बहुत दुर्गति होती है परलोक में और दम भका यह भी कि साफ नहीं है, कोई <laughs> <laughs> खा लिए तो कहते नहीं अभी कहां खाए तो बाहर थे और 2 घंटा पहले खा लिया था सुदंभ कहते कई प्रकार के कपट विषिर ज काम दंभम च द्वेषम और द्वेष पति के साथ कभी भी द्वेष नहीं करना चाहिए द्वेष का अर्थ होता है पति के सुख से जलना कि अच्छा पहने हैं Acha khaa liee ja inka jahda adar ho raha maa inki patni huu to meera bhi etna chahe so kohtu hain dves pratespradha aisa nahi ya patitna etna bada to meh bhi etna hii agar meera pati to kem se kem vidhai ka toh ban jaaun maa ees prakara nahi hoona chahe इतने बड़े सम्राट की पुत्री थी देवहुति लेकिन इसमें कोई भी न द्वेष था न दंभ था न काम था न लोभम लोभ नहीं था लोभ का अर्थ है कि जितनी वस्तु मिली है उसमें संतोष न करना और और की लालसा होना इसको लोभ कहा गया पति जो कुछ भी दे दिया खाने के लिए पहनने के लिए तो उसमें संतुष्ट रहना चाहिए देहुति ऐसी थी वो थी उसको ये नहीं था कि नहीं जैसे और स्त्रियों के गहने हैं अलंकार हैं ऐसे हमको भी मिलना चाहिए ये होना चाहिए वो होना चाहिए हमको इतना कपड़ा चाहिए चाहिए चाहिए इसको कहा जितना मिले उसमें संतोष करना चाहिए पापम निषिद्धचलन शास्त्रों में कुछ काम के लिए कुछ कर्मों के लिए मना किया गया है नहीं करना चाहिए नहीं करना चाहिए नहीं करना चाहिए यदि कोई व्यक्ति उन कर्मों को करता है तो इसको अधम कहा गया है अधम अपने पति के अतिरिक्त अन्य पुरुष से प्रेम करना संबंध करने की चेष्टा करना यह स्त्री के लिए सबसे बड़ा पाप और भी खाने के विषय में जो शास्त्र मना करता है उन निषिद्ध आचरणम जैसे मद्यपान मांसाहार ये सब निषिद्ध आचरण है तो देहुति के लिए तो ये सब शिक्षाएं नहीं ये सब बातें नहीं कही जा रहे और और बहुत प्रकार के जो सूक्ष्म पाप हैं इसका तो नाम भी नहीं जानती थी अगमहितवै कभी भी पाप नहीं किया था देहुति ने और मदम मदम कारर्थ है हमका अभिमान यह एक बहुत बड़े संम्राज के पुत्री थे लेकिन दे के मन में कभी ऐसा नहीं मन में आया उसके मन में कभी यह बात नहीं आई कि मैं तो बड़े पुरषकी पुत्री हूं और यह ऋष बरावण के साथ मेरा विवाह हो गए कुछ कर नहीं रहा है और इतने बड़े व्यक्ति की पुत्री होने के बाद भी देहुति के मन में कभी यह भाव नहीं आया कि मैं बहुत बड़ी हूं बड़े घर की हूं मैं क्यों इतनी सेवा करूं इनकी ऐसे करने से कम मद से बचना चाहिए सारे 200 से बचना चाहिए इसमें जो मद है यह बहुत बड़ा दोष माना गया सभी विषयों में चाहे पत्नी पति की सेवा कर रही है या शिष्य गुरु की सेवा कर रहा है उसमें किसी भी बात के लिए मद नहीं आना चाहिए जितना गुरु जानता है उतना तो मैं भी जानता हूं क्या मैं करूं इसके पीछे क्यों चलूं इस प्रकार का जब भाव आता है तो सारे गुण समाप्त हो जाते और गुण रहते हैं वो भी अवगुण का काम करने लगते हैं मद एक बहुत बड़ा दोष तो देहুতি में ये सब दुर्गुण नहीं थे और अपर्मत्ता उद्यता च को अपर्मत थी कभी भी सेवा में असावधानी नहीं थी कि कभी पानी देने में असावधानी रह गई हो या सो गई हो या आलस आ गया हो नहीं कोई आलस से नहीं कोई प्रमाद नहीं तंद्रा नहीं कोई काम मान लीजिए पति की सेवा के लिए करना है तो jis samay karna hai to kar de ye nahi soche ki ab chha adha ghante ke baad karungi abhi baad mein karungi tab tak neend aa jayegi aur neend aane ke baad pati galti ho gayi yehi kya upchar hai aajkal to kuch bhi ho jata hai to sorry keh dete hain samajhte hain bas sara paap khatam ho gaya ka <laughs> वो <laughs> सूर्य के पुत्र इस है इसे इनको सौरी कहते हैं ये सौरी कहने वाले का भी पाप खत्म ही हो जाता होगा एक भगवान का नाम आ रहा है हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे, राम, हरे राम, राम राम राम हरे हरे और उद्यता ठीक अप्रमत्तता के विरुद्ध है उद्यता उद्यता निरंतर तैयार किसी सेवा के लिए निरंतर तैयार जब जगना है मालिक 4 बजे जगना है तो जग करके तैयार बिल्कुल सेवा में तत्पर जो भी काम करना है उसमें पत्नी को चाहिए कि तत्पर रहे तैयार रहे कदाचित अगर शरीर अस्वस्थ है बीमार है तो उसमें के बाद दूसरी है लेकिन नहीं चाहिए उद्यत तैयार बिल्कुल होती इस प्रकार अपने पति की और वो भी नित्यम प्रतिदिन और सब समय तैयार रहती है इस तरह से तेजी आनसन addTodoसेट अपने महान तेजस्वी पति को उसने संतुष्ट कर लिया इस तरह बहुत काल तक उसने सेवा की अपने पति की और पति उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहे थे वो एक बार भी पूछे नहीं थे कि खा लिया कि नहीं खाया ये कपड़ा गंदा हो गया है साड़ी गंदी हो गई है दूसरा चाहती हो या दूसरा लाना चाहे विचारी अपने पिता के घर से विवाह के समय जो साड़ी लाई थी जो वस्तु लाई थी तो बस वही धारण करती थी वो अलंकार भी लाई थी लेकिन अलंकार धारण नहीं की क्योंकि पति ऐसे विरक्त हैं पति इस तरह किंचन के भाव में रह रहे थे अतः उसने कभी श्रृंगार नहीं किया और जो वस्त्र लाई थी वो वस्त्र सब धीरे-धीरे पुराने पड़ गए और गंदे हो गए थे उनकी सफाई के लिए भी करदम जी कोई ध्यान नहीं दिए ऐसे ही नदी में स्नान करना होता था तो कपड़े मटमैले हो गए धंदे हो गए लेकिन करदम जी एक दिन ध्यान से देखे अपनी पत्नी को देखे कि विवाह के समय में कितनी सुंदरी थी यह कितना शरीर हृष्टपुष्ट था और आज दुबली पतली हो गई है बिल्कुल तो उनका चित पिघल गया उसी को मैत्री जी हां कह रहे हैं सवै देवरसि वर्जस्ता मानविम समनुव्रतां दैवादगरीय सपत्युर आशासान महासिषह कालेन भूयसा क्षमाम करसिताम व्रतचर्जया प्रेम गदगदया वाचा पीडितः कृपया ब्रवीत करदंजिने देख कि मेरी पत्नी जो मनु महाराज की पुत्री है मानवी समनुव्रतां और पूर्णतः मेरे शरण में है मेरी अनुगामी है और ये भी समझ गए कि ये हम मुझसे कुछ बड़े-बड़े मनोरथ रखी हैं बड़ा-बड़ा मनोरथ उसके मन में था किससे अपने पति से पति कैसे हैं दैवत गरी अस करदम जी दैव से भी बड़े थे इसका अर्थ है कि देव की रेखा मिटा सकते थे वह किसी के भाग्य में नहीं है कुछ प्राप्त होना तो वह दिला सकते थे उसको ऐसे महत जी कहते हैं कि ब्रह्मा जी से भी ज्यादा पावरफुल थे दैवत गरियसु अथवा दैवकार्थे देवताओं का समुदाय सारे देवता मिल करके भी वह चीज नहीं दे सकते थे जो करदम जी दे सकते थे इदेहोती जानती थी वह जानती थी कि उसके पति भगवान कृष्ण के परम भक्त हैं पूर्ण समर्पित है और भगवान की कृपा से असंभव को भी संभव कर सकते हैं तो उसके मन में महाशीष बहुत बड़े-बड़े मनोरथ कोई अगर यह कहे कि यहां प्रश्न करें कि आप तो पहले कहे कि उसके मन में कोई काम नहीं था कोई संकल्प नहीं था इस तरह तो वास्तव में छोटे-छोटे इंद्रिय तृप्ति के जो समान है उनकी उसकी कामना उसको नहीं थी लेकिन कुछ महान मनोरथ उसके मन में थे और सबसे बड़ा मनोरथ था अपने पति से पुत्र प्राप्त करना रโหति का ये सबसे बड़ा मनोरथ था और एक दिन भगवान पुत्र बने उसके यहां पर मैत्रेय जी कहते हैं कि अपने पति के विषय में जानती थी कि दैवाद करिए सर दैव्य से विश्रेष्ठ हैं विधाता से भी बड़े हैं महान हैं और हमारे मनोरथ को ये पूरा करेंगे ये बात उसमें थी एक दिन ध्यान दिया करदम जी ने देखा दगौती बहुत काल से सेवा कर रही है और बहुत काल तक इसे इंद्रिय तृप्ति नहीं मिली है इंद्रिय तृप्ति का अर्थ है इसको अच्छा खाने को नहीं मिला अच्छा खाने को नहीं मिला छपीने को नहीं मिला और सेवा में इतनी रत रहती थी कि ठीक से सोई नहीं और पति के साथ संपर्क उसका नहीं हुआ इस कारण से भी दुबली हो गई थी क्षीण हो गई थी किसी स्त्री के लिए पत्नी के लिए पति के अंगों का स्पर्श मिलना भी बहुत आवश्यक है यदि कोई पति कभी हाथ से उसे छुए नहीं कभी सहलावे नहीं पूछे भी नहीं कि कैसी हो तू उसका जीवन सुखी नहीं रहता भगवान ने कुछ ऐसा बनाया है संबंध कि उसमें पति के हस्त का स्पर्श यह पूछना प्रेम से यह सब बहुत जरूरी होता है करदन जी कभी नहीं पूछे थे तो उन्होंने देखा बहुत काल से सेवा करने से क्षीण हो गई है और कर सीता व्रत चर जया व्रत चर जया मेरे साथ या भी भक्ति करती थी मेरी सेवा में दिन रात रहती थी इसलिए कर सीता थक गई थी कृश हो गई थी दुबली पतली हो गई थी इस बात को देखकर करदम जी को बड़ा ग्लानि हुई मन में इतना प्रेम उमड़ा अपनी पत्नी के प्रति कि उस समय वो बोले उससे तो प्रेम गदगदया गद वाचा प्रेम के कारण गदगद वाणी गद में बोलने लगे बहुत काल के बाद उसके तरफ ध्यान गया इतना समर्थ होते हुए जो विधाता से भी बड़े समर्थ हैं और उनकी पत्नी इस तरह से दुख भोगे और इनकी सेवा में अब उन्हें अपने योग विद्या का भगवान की भक्ति के फल का स्मरण आया और वो इस तरह से बोलने लगे मैत्रेय जी कहते हैं देवहुति समनुव्रता करदम जी के बिल्कुल बिफिटिंग थी या उनके समान वास्तव में योग्य पत्नी थी और पूर्ण अनुगामी थी इसका कारण क्या है मानवीम वह मनु महाराज की पुत्री थी किसी स्त्री या पुरुष के जीवन में माता-पिता का बहुत बड़ा महत्व है पैतृक परंपरा कहते हैं या माता के तरफ से जब शुद्ध माता-पिता रहते हैं और कोई संतान उत्पन्न करते हैं तो उस संतान में माता-पिता का सारा गुण आ जाता है मनु महाराज परम भागवत पुरुष हैं और शत्रुपा परम पतिव्रता स्त्री हैं इन दोनों का गुण दहोती में आया था इसलिए मानवीम कह रहे हैं मैत्रेय मानवीकार से मनु महाराज की पुत्री मनु की पुत्री तो करदम जी के बिल्कुल अनुरूप थी अनुगामी थी और मनोरथ भी रखे थी कितना बड़ा भाव था वो जानते थे कि हमारे पति भगवान हैं विधाता से भी बड़े हैं इस तरह का भाव था और उसका भाव बिल्कुल ठीक था कदम जी पिघल करके कृपा परवश होकर के अपनी पत्नी से कहते हैं कदमा वाच तुष्टो हमद्ध तव मान विमान दयह सुश्रुसया परमया परयाच भक्तया यो देहि नामय मति वसुहि स्वदेहो नवेक्षितः समुचितः छपितुं मदर्थे हे hey मानवी हे hey मनु महाराज की पुत्री तुमने मुझे बहुत मान दिया तुमने मेरा बहुत बड़ा सुत्कार किया तुमने मेरी परम सेवा की और तुम्हारा मेरे प्रति अनन्य भाव है किसी भी देही को किसी भी आत्मा को यह देह बहुत प्रिय है सुहितकार्थ प्रिय अति सुहित किसी भी व्यक्ति को वास्तव में सबसे अधिक प्रिय है अपना देह लेकिन तुमने मदर थे मेरी प्रसन्नता के लिए मेरी सेवा में छपितु नो अवेक्षिता तुमने अपना शरीर गला दिया तुम्हारा शरीर छिन्न हो गया मेरी सेवा में और तुमने इसको कुछ भी नहीं गिना तुमने उपेक्षा कर दी मुझे सुखी करने में मुझे संतुष्ट करने में तुम्हारी इतनी आसक्ति है कि तुमने अपने देह तक पर ध्यान नहीं रखा कि देह इतना क्षीण हो गया मलिन हो गया यह है वास्तव में प्रेम इसको प्रेम कहा जाता है जो सबसे ज्यादा प्रिय है देह है पर देह भी लगा दे कोई किसी की सेवा में अपना देह क्षीण हो चाहे कुछ भी हो यही सच्चा प्रेम है करदन जी आज रियलाइज कर रहे देख रहे हो जिस दिन विवाह हुआ था उस दिन कैसा शरीर था आज कितना क्षीण हो गया किसकी सेवा में मेरी सेवा मदर्थे छपितु न अवेकषित न गणित तुमने गिना ही नहीं विचार ही नहीं किए यह है पतिव्रता स्त्री का लक्षण पति की सेवा में इतना तत्पर है इतना तत्पर है कि ना अपने खाने का ध्यान है ना सोने का ध्यान है भोगों के तरफ कोई लालसा नहीं तो शरीर छील हो गया पति ठीक समय पर खा ले ठीक से सो ले उसका सब कुछ ठीक हो और अपना कोई भी विचार ना आए यह है प्रेम करदम जी इस बात को देख रहे <coughs> <coughs> और उन्होंने सबसे पहले यही संबोधन किया मानवी उन्होंने कहा ओंतुतः मनु महाराज की पुत्री होना तुम्हारा यह सहज स्वभाव हो गया और इतने बड़े सम्राट की पुत्री हो करके भी तुमने अपने शरीर को इस तरह क्षीण कर लिया तुष्टो हमद्धे मैं तुम पर बिल्कुल प्रसन्न हूं अहं तुष्टः अस्मि मैं बिल्कुल संतुष्ट हूं पूर्ण प्रसन्न हूं मैं किस तरह सुश्रुसया परमाया परयाच भक्तया तुमने हमारी सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ा रखा कुछ भी बाकी नहीं छोड़ा, इस को परमया सुशू सया, परमा सुशू सया करी तुम्हारे जितनी सक्ती थी, उस सक्ती को तुमने प्रजुक्त कर दिया मेरी सेवा में, इसको परमया सुशू सया, सया। पर्याच है भक्त्या ये भक्तिकार ठे भाउ, अर प्रयाकार ठे अन keval mujhko hi tumne khush rakhna chaha meri seva karna chaha tumhare mann mein kuch bhi vichar nahi aaya ki thoda aaram kar lu ye kar lu ye karun ye to hare krishna 24 ghante karte hi hame sona chahiye. is ka vichar tumhare nahi aaya istari, pati ke ke liye, na unke sone ke baad soe, unke jagne ke jag पति को यह जरूरत पड़ेगी यह पड़ेगी यह पड़ेगा एक जगह लिखा गया है धन्य है वह पत्नी जिसको पति कभी पृथक सोए हुए नहीं देखा यह पति कोई काम कर रहा है तब तक महारानी जी पलंग पर ही लेटी हुई है ऐसा नहीं ठीक है पति के साथ सहन करती है रहती है लेकिन पति के उठने के पहले उठ जाना चाहिए और पति के सोने के बाद तब उसका चरण दव संबाहन करके तब सोना चाहिए इस तरह का ये शास्त्र बता रहा है तो पत्नी को अपना शरीर इतना फुतीला रखना चाहिए कि सेवा करने में फिर कोई शरीर बाधक ना हो कुछ स्त्रियां तो अपने शरीर में रोग पाल लेती हैं कोई काम धंधा नहीं करेंगे तो रोग आएगा ही शुरू से काम धंधा ठीक से किया जाए तो रोग भागते हैं रोग भागते दूर भागते इस तरह अपने पति की सेवा में देहुति ने अपना शरीर छपण कर दिया गला दिया अतः करदम जी बहुत संतुष्ट तो संतुष्ट होकर के क्या करेंगे आप मान लीजिए अगर पूछा जाए ठीक है आप परम खुश हैं क्या करेंगे तब कहते हैं ये मे स्वधर्म निरतस्य तपः समाधि विद्या आत्मयोग विजिता भगवत प्रसादः तानेवते मदनु सेवनया वृद्धान् दृष्टिम प्रपश्य वितरामभयान शोकान हे प्रिय मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूं और अब तक मैंने स्वधर्म का आचरण किया है स्वधर्म निरतस्य मैं निरंतर अपने धर्म में रहा हूं अपने कर्तव्य में रहा हूं जो भगवान के प्रति मेरा कर्तव्य निरंतर निरत रहा और तपस्या समाधि और उपासना इनके द्वारा जो मेरा चित भगवान में एकाग्र एक हो चुका है आत्म योग कहते हैं मेरे मन का जो संयोग है भगवान के साथ इस कारण से विजिता भगवत प्रसाद मुझे भगवान के प्रसाद प्राप्त है विजिटकार से प्राप्त मैंने जीत लिया है भगवान के प्रसाद अर्थात भोग इस विश्व के जो भी भोग हैं वो हमें प्राप्त हैं लेकिन वो भी भगवत प्रसाद दिव्य भोग प्राप्त है ऐसा देवताओं को भी सुलभ नहीं है हमें जो कुछ प्राप्त है भगवान की कृपा से वो देवताओं को भी प्राप्त नहीं है अर्थात इस लोक से विलक्षण दिव्य अलौकिक भोग मुझे प्राप्त हैं तो ठीक है मान लीजिए पत्नी पूछे कि तो आपको प्राप्त हैं तो हमको कैसे मिलेंगे तो कहते हैं, तानेव ते मदन सेवया सेवनया रुद्धंत उन सारे भोगों को सब फैसिलिटी को तुमने भी प्राप्त किया है क्यों मत अनुसेवया तुमने मेरी सेवा किया है इसलिए अपने आप उसमें तुम्हारा हिस्सा है अपने आप तो हमने भगवान के प्रसाद को जीता है यहां प्रसाद का अर्थ यह मत समझिए कि यह संसार के इंद्र आदि को जो भोग सुलभ हैं वो भोग करदम जी को मिले नहीं इससे बहुत उत्कृष्ट भोग उनको मिले हैं उनकी शक्ति में था सब कुछ तो ये कहते तुम ने मेरी सेवा किया है इसलिए उस सेवा के प्रभाव से वो तुम को अपने आप मिलेंगे अपने आप प्राप्त होंगे और मैं जानता tea, कि तुम इस दृष्टि से उनको नहीं देख पाओगी क्या see on, siis see on. Kui see on, और see on. Kui see on. Kui see on. Kui see on. Kui see on. Kui see on. Kui see on. Kui see on. Kui क्या on. Kui see on. Kui see on. Kui see on. Kui see on. Kui यदि मान लिया प्रश्न किया जाए कि आखिर में भोग देकर क्या करेंगे एक दिन तो शोक होता है अभी संसार में तो सब जगह भय है किसी भोग में भी कोई अगर बहुत रुपया लेकर के चले तो बहुत भय लगेगा उसे वो भय से युक्त है कोई मारकर छीन लेगा है ना वह बहुत भय है और शोक भी होता है शोक ये होता है कि हाय रे ये चला न जाए एक दिन चला अगर धन चला जाता है तो अपने आप आदमी मरता रहता है तो वो सुख नहीं देता है बल्कि ज्यादा दुख देता है इस संसार में यही होता है देवताओं को जो भोग मिला हुआ है अंत में उनको भारी शोक में डाल देता है बहुत शोक में पड़ जाते हमारा ये छूट गया हमारा ये छूट गया हमारा ये छूट गया, गया हाय रे और कोई मान लीजिए विधायक है सांसद है तो उसको तो भय बना ही रहता है कि एक दिन छूट जाएगा और छूट जाने पर शोक होता है है ना हाय रे वो सरकारी फैसिलिटीज सब गई ये सब तो किसी काम के नहीं है यहां तक करदम जी कहते हैं आगे वाले श्लोक में कि जो लोग अपने को राजा मानते हैं सम्राट मानते हैं कि हमको बहुत भोग सुलभ है ये है वो है ऐसा है या इंद्र का जो पद है देवताओं का पद है वह भी काल भगवान के भावों के इशारे से नष्ट हो जाता है थोड़ी सी बक्र दृष्टि करते हैं भगवान वो सब नष्ट हो जाता है या आगे अन्य पुनर भगवतो वाले श्लोक में कहते हैं। क्या भोग लेकर के करेंगे देवताओं को जो भोग है मिला उनका लोक और उनका शरीर और उस श्लोक में जितने भी भोग की वस्तुएं हैं वो सब छीन ली जाती है और लोक भी नष्ट हो जाते हैं भोग की सामग्री नष्ट हो जाती है और देवता भी नष्ट हो जाते हैं ऐसे भोगों का क्या कहा जाए क्या ये मतलब अति तुच्छ है लेकिन प्रिय मैं जो भोग तुमको दूंगा वे भगवान के द्वारा दिए गए हैं किसी देवता को सुलभ नहीं है सपने में भी उद्दिव्य हैं वे अशोक हैं और अभय हैं अभयान अशोकान कोई भय नहीं और कोई शोक नहीं उनको कोई ले नहीं सकता ऐसे भोग हैं तो मैं तुमको दृष्टि दे रहा हूं तुम उसको देखो देखो भोगों को यह है भगवान के भक्ति का प्रभाव करदम जी कोई बहुत कारखाना खोल करके नहीं धन कमाए थे उनको यह सब सिद्धियां मिली थी भगवान को नमस्कार करने से और उनका जप करने से उनकी पूजा करने से हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे और ध्रुव महाराज मधुबन गए तो वहां पर उन्होंने कोई प्लांट कोई फैक्ट्री नहीं बैठाया और सबसे बड़े धनी बन करके लौटे थे 6 महीने में <laughs> कोई अगर कारखाना बनाने चले तो कई साल कारखाना बनाने में लग जाएगा और 6 महीने में ध्रुव लोक कमा करके आए क्या करके क्या किए थे केवल जप किए थे ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप किए थे और इस कारण से इनको इतना धन मिला तो करदम जी कहते हैं कि मैं स्वधर्म में निरत रहा हूं और ताप समाधि और विद्या के कारण मेरा चित्त एकाग्र हुआ भगवान में और भगवान ने मुझे बहुत दिया है और चूंकि तुमने मेरी सेवा किया है इसलिए उसमें तुम्हारा हक है तुम्हारा हिस्सा है तुमको मैं दिव्य दृष्टि दे रहा हूं उस दृष्टि द्वारा तुम देखो कि कौन-कौन भोग हैं क्या-क्या है और सारे अभय और अशोक भोग हैं यह है सिद्धांत यदि कोई व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है और पत्नी सिंपली उसकी सेवा करे तो उसको भक्ति में आधा हक मिलेगा तो हू बहु मैकेनिकल नहीं जोड़ना चाहिए कि मान लीजिए कोई 16 माला जप कर रहा है पत्नी सेवा कर रही तो आठ माला उसको मिलेगा हमको ताठ ही माला बच्चा नहीं उसको भी 16 माला का फल मिलेगा और उसको भी 16 माला का ही फल मिलेगा यह स्पिरिचुअल जगत में आधा का यह हिसाब है ऐसा नहीं भगवान करेंगे ठीक आठ माला का फल उसको दो और आठ माला क्योंकि भगवान के एक नाम के उच्चारण का फल ही है अनंत फल होता है तो उसमें आधा सुधा क्या बात दोनों को पूरा पूरा मिलता है करदम जी कह रहे हैं कि मैंने जो कमाया है उसमें तुम्हारा हक है तुम्हारा हिस्सा है क्योंकि तुमने मेरी सेवा किया है जो तुम्हारा स्टोम साइंस है वैज्ञानिक की बात है तानी वते मदन सेवयाव सेवनयाव रुद्धान और अधिकार प्राप्त मत अनुसेवक या तुमने मेरी निरंतर सेवा की है इस कारण से उसमें तुम्हारा हक है हिस्सा एक कुछ संबंध भगवान ने इस तरह से बनाया इसी प्रकार से कोई शिष्य अगर गुरु की सेवा करता है तो गुरु की उपलब्धियों में उसका सहज शेयर होता है सहज भाग होता है गुरु की सेवा करे तो उस सेवा के प्रभाव से उसे भगवान के प्रति प्रेम मिलता है और भी बहुत बातें मिलती है बहुत से ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है ये कौन भगवत प्रसाद होता है कर्मों का फल नहीं करदम जी ये नहीं कह रहे हैं कि मैंने तप समाधि विद्या किया है चित्त एकाग्र किया है तो हमारे कर्मों का फल मिला हुआ है इनको नहीं विजता भगवत प्रसाद है कर्मों से प्राप्त नहीं किए जा सकते भगवान जब प्रसन्न होते हैं तब वो ऐसा भोग देते हैं तो तुम उसको भोगो अपहल देखो मैं क्या-क्या कमाया अन्य पुनर भगवतो ध्रुव उद्रजिम्भा और अन्य तुच्छ भोगों से क्या मतलब है अति तुच्छ है वास्तव में भोग काल के द्वारा नष्ट कर दिए जाते आज हैं कल नहीं रहेंगे देख रहे इस संसार में कैसे-कैसे भोग और भोगने वाला देह और लोक सब किसर नष्ट हो जाते भोगों को भोगने वाला शरीर एक दिन वृद्ध हो जाता है रोगी हो जाता है भोग संसार में रहेंगे विभक्त भोग नहीं पाएगा शरीर भोगने का साधन है और शरीर ही अक्षम हो जाता है भोगने में क्या कोई भोगेगा कोई चीज बहुत अच्छा प्रसाद हो और कड़ा हो तो दांत ही नहीं रहता है तो क्या चबाएगा तो पूसा देवता जैसा केवल हलवा खा करके जिएगा हमको एक आश्चर्य होता है कि भगवान शिव ने बिभीश्वर ने पूसा का दांत तोड़ दिया तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि उसके बाद वे पीसा हुआ खाते हैं इसका मतलब उस समय दांत बनाने का कला नहीं जानते थे क्या लोग देवताओं क्या हिसाब है या शायद शिवजी ने मना किया होगा कि नहीं नहीं बनाना है ऐसे ही आटा चबाते रहो चाहे हलवा <laughs> तो इस प्रकार मैया कारा तक शरीर साधन है भोगने का लेकिन शरीर स्वयं ही बेकार हो जाता है जैसे आंख आंख के सौंदर्य भोगती है लेकिन एक दिन आंख से दिखाई ही कुछ नहीं पड़ेगा अपना चेहरा नहीं दिखाई देगा आईने में दूसरे का क्या देखेंगे कान से बहुत-बहुत गीत सुनते हैं सिनेमा का ये वो एक दिन कान जवाब दे, दे देगा नहीं सुन पाएगा है ना ऐसा होता है पैर से चलते हैं इधर उधर पैर से चला नहीं जाता है हाथ नहीं उठता है कोई काम नहीं कर सकते अथवा शरीर रहे भी ठीक मान लीजिए जवान शरीर रहे सारी इंद्रियां काम कर रही हैं तो भोग ही नहीं मिलते हैं और जो भी मिलते हैं तो उनके लिए भगवान गीता में कहते हैं यही संस्पर्शजा भोगा दुख योनेय ये ये जो संस्पर्शज भोग है इस दुनिया के सब दुख की जोनियां दुख नए-नए दुख को उत्पन्न करेंगे इसलिए मत भोगो अध्यंतवंत अध्यंतवंत कौनते में पे सुरमते बुधा बुद्धिमान आदमी उसमें नहीं रमेगा भगवान गीता में कहते हैं बोका लोग बुद्ध लोग रमते हैं और दुखी होते हैं जैसे फटिंगा फटिंगा अग्नि शिखा पर दीपक पर जाता है फटिंगा यही समझता है कि बहुत अच्छी चीज है हमारे आलिंगन की चीज है मैं छूऊंगा और जाता है फन से पंख जल जाते हैं नाच करके मर कर वहीं खत्म है यही दशा होती है लेकिन भगवान जो भोग देते हैं तो अद्भुत होता है वो दिव्य भोग होता है और उसमें शोक और भय नहीं रहता वैशा प्रसाद करदम जी को प्राप्त था जो अपनी पत्नी को आश्वासन दे रहे हैं कि वह भोग तुमको अपने आप मिलेगा सीधा से भूक्ष विभुवान जो धर्म दोहान दिव्य नरय दुराधिगान निपविक्रियाभि जो लोग अपने को राजा समझते हैं हैं भी और लोग समझते हैं खामीय भोग भोग रहे हैं इस सवारी से चल रहे रथ से हाथी से हमारे इतने नौकर चाकर हैं वो तो कुछ भी नहीं है हम लोगों के सामने करदम जी कहते हैं हमको जो भगवान के द्वारा मिला हुआ है उसके सामने ये राजा प्रजा ये देवता आदि दे कीड़े जैसे इनको तो कुछ भी नहीं मिला हुआ है इतना की बात कहत और तुम उसे प्राप्त कर चुके हो क्योंकि নিজ धर्म दो हां तुमने अपने धर्म का पालन किया है मेरी सेवा किया है पतिव्रता स्त्री के धर्म का पालन किया है इसलिए इन भोगों में स्वाभाविक के हक है स्वाभाविक के हिस्सा है भाग है तुम्हारा स्वाभाविक तो ये तो कردم जी सिद्ध होती कह सकते थे थी कि ठीक है आपने भजन किया है याद कमाए हैं तो हम क्यों इसे फ्री मिल लें <laughs> मान लीजिए अगर ऐसा होए तब कह दे नहीं नहीं नहीं নিজ धर्म दोहन तुम्हारे धर्म के द्वारा वे सब दुहे गए हैं प्राप्त किए गए तुमने जो मेरी सेवा किया है तुमने अपने धर्म का पालन किया है तो तुम्हारी कमाई है तुम्हारा अर्जन है भूक्षवा सिद्धासि तुम सिद्ध हो और भुंग च उन भोगों को भोगो दिव्य भोगों की बात कर रहे हैं साधारण तुच्छ भोगों की बात नहीं तो इस प्रकार करदम जी जब बोल रहे थे एवं ब्रमाण मबला खलिजो गमाया विद्या विचक्षणम अव्यक्ततादिरास करदम जी जो बोल रहे थे कि मैं ऐसा हूं ऐसा हूं मुझ पर भगवान की एक कृपा है मुझे देवताओं से भी अधिक भोग सुलभ है इस बात पर देवहुति को पूर्ण विश्वास था वो जानती थी पहले से ही कि हमारे पति ऐसे हैं और वास्तव में विवाह के पहले ही जब करदम जी ने पूछा था देवहुति से कि बेटी तुम किससे विवाह करना चाहती हो पाले का ऐसा नियम था कन्या अगर किसी वर को पसंद करती थी तो वह कहती नहीं थी मां से कहती थी Er kisih seh nahi. Kui mei chahati hain ki jah vjakti meera pati bane. Or uski atriks sopn mei kisih põrus ko nahi däkhti tii. To uski uske pita ji ko kahti tii. Yeh chahati hain isse vivaah karna. Uski gundo ko sun või patsund kalti tii. Or pita eek bara aapni putri ke abhiruči ki pariksa lelti tii. O, o, o daekhna chahati tii kisko chahati ज्यादातर तो ऐसा होता था कि पिता स्वयं ही देख करके करते थे और उस सफल विवाह होता था कभी-कभी किसी विशेष परिस्थिति में कोई बहुत गुणवती वनहार लड़की होती थी तो उससे उस उसकी इच्छा पूछी जाती थी देवहूति से जब पूछा गया तो देवहूति ने करदम जी का नाम बताया जो कि बाहर से करदम जी के पास कुछ नहीं था ये सम्राट की पुत्री थी और वे तो बिल्कुल कंगाल ही कहिए कुछ नहीं था उस ब्राह्मण के पास लेकिन उनकी अपार महिमा को ये जानती थी सुनी थी जो विधाता से भी बड़ा है जो असंभव को भी संभव कर सकता है तो उसके गुणों को ये सुनी थी देवति ने कहा कि मैं करदम जी से विवाह करना चाहती हूं तो मनु महाराज उसको लेकर के करदम जी के आश्रम में आए थे और कन्यादान करके गए ये 22वें अध्याय में कथा है तो देहुति ने स्वामी करदम जी को वरण किया था क्योंकि बहुत पहले से करदम जी के इस महान प्रभाव को जानती थी इसलिए करदम जी की बात को सुनकर के उसका मन और निश्चिंत हो गया करदम जी के प्रस्ताव को सुनकर के वह बहुत ही विनय और प्रेम के साथ संप्रस्य प्रणय विहवलया गृहस बहुत विहवल हो गई कि हमारे पति हमको इतना मानते हैं हमारी सेवा से प्रसन्न है हमारे शरीर को दुर्बल देख करके इनका चित पिघल गया सुना था गदगद वाणी से बोल रहे थे तो इसके प्रेम और उमर आए एक तो विनय था नम्रता थी इसमें और प्रणय प्रेम इन दोनों से युक्त विह्वल वाणी में कहने लगी उस समय दहोती अपने पति पर देख रही थी विह्वल चित हो गया कि हमारे पति हमको इतना मानते हैं देखिए इतना दिन उपेक्षा की है इसका कोई भी दोष दर्शन नहीं हुआ देते कई वर्ष बीत गए और उन्होंने देखा नहीं बात नहीं किया कुछ नहीं किया फिर भी उस पत्नी में दोष दृष्टि नहीं आई अपने पति के प्रति और एक दिन उन्होंने इस तरह से पूछा कि मैं तुम्हें सब कुछ दे सकता हूं तुम पहले देखो इनको और जो पसंद पड़े उस भोगों को भोग तो इस बात से प्रसन्न हो गई प्रसन्न हो एक श्लोक में लिखा गया है कि वास्तव में प्रतिवर्तता स्त्री हो तो पति एक बार मुस्कुरा करके उस पर देखे और उसके सिर पर हाथ रखे तो इसी से तृप्त हो जाती है हमारे पति हमारे तरफ देखे और हमको उन्होंने सहलाया लेकिन जब प्रतिव्रता नहीं होती है तो वो पति से कोई कामना रखती है वो तो तब खुश होती है जब उसको गहन अलंकार दिया जाए उसको वस्त्र दिया जाएगा उसको कई चीज दी जाएगी तब कहीं हां हमारे पति बहुत अच्छे लेकिन वास्तव में अगर प्रतिव्रता स्त्री है तो तो पति मुस्कुरा करके देखें हाथ से सालावे तो उसी पर उसे लगता है कि हमें वैकुंठ मिल गया हमारे लिए सब कुछ सुलभ हो गया हर भी पति उसे सब कुछ देते हैं लेकिन वह आकांक्षा नहीं रखती है तो अपने पति की बात सुनकर के देवहूति को बड़ा आनंद आया और वो लज्जा से युक्त देख रही थी पति की तरफ देख रही है लेकिन फिर भी लज्जा से देख रही है यह है स्त्री का गुण बहुत महान गुण और दूसरे पर देखने के बाद तो छोड़ दीजिए अपने पति पर देख रही थी और लज्जा से युक्त ब्रीड़ा अनुक और उसके मुख खिल गए उस समय आनंद से जैसे कमल खिल जाता है इस तरह से विकसित मुख परम सुंदरी देवी होती अपने पति से इस प्रकार कहने लगी तो बहुत प्रश्न है कि अपने पति पर देख रही है लेकिन लज्जा से देख रही है लज्जा ही वास्तव में नारी का भूषण है बहुत बहुत बातें सीखने की हैं जो हमारे वैदिक संस्कृति की बातें हैं पति के साथ भी निर्लज्ज नहीं देखा जा सकता नहीं बैठा जा सकता बहुत मर्यादा में होना चाहिए मैं कई बार कुछ स्त्रियों को सुनता हूं वो अगर पति कहीं दूर हैं तो परते का हमारे मिस्टर को जरा भेजो इधर इधर कहां मिस्टर को भेजो इस तरह के शब्द बोलते हैं और भारतीय महिला होकर भी इतना बिगड़ गया वास्तव में पश्चात संस्कृति का प्रभाव है जवान और मलेच्छ स्वभाव इस देश में और उन्होंने अपनी भाषा अपना कल्चर से भर दिया बहुत बिगाड़ा आज समय तो टीवी के द्वारा बेहाद आ रहा है सब कुछ से आ रहा है लज्जा की बात तो अब रही ही नहीं समाज में जो लज्जा नारी का सबसे बड़ा भूषण है उसको तो छोड़ा ही दिया दुष्टों ने वास्तव बहुत कम बचा हुआ देखने जिसके साथ विवाह हुआ है जो इतनी पतिव्रता स्त्री है ये अकेले पति हैं फिर भी उन पर बिलिडा से देख, लज्जा से देख रही, क्या ए आदर्स जीवन है, और इस तरह से सिर्ध जुका करको कहने लगी अपने पती से, दो हुतिर वाच, राधम बता दुजबिरसाई तद मोग जोग माया धिपे तवई भिभो तद वई मिभरताः, तते भ्यधाई समया सक्रद भूयाद् गवी यस्य गुणः प्रसवह सतिनाम हे ब्राह्मण श्रेष्ठ द्विजवृष हे ब्राह्मणों में शिरमज आप जो ये कहते हैं कि मैं दिव्य दृष्टि दूंगा तुम भोगों को देखो और भगवान की कृपा से मुझे बहुत भोग सुलभ प्राप्त हैं दिव्य भोग ते हे भर्त हे स्वामिन तद अवाय में अहम जानना मैं जानती हूं और बहुत पहले से ही जानती हूं आप जो कहते हैं उस पर मुझे पूरा विश्वास है मैं जानती हूं आपके प्रभाव को भोगों को मैं बाद में देखूंगी लेकिन जो आपने हमारे साथ प्रतिज्ञा किया है पहले उसे पूरा कीजिए जस्तेभ्य धाय समय समय कारत भाषा बंध शर्त आप हमारे पिताजी से कहे थे कि मैं ब तक के दो होती के साथ रहूंगा जब तक गर्भ संभोव नहीं हो जाएगा जब यह गर्भ धारण करेगी तो उस समय में चला जाऊंगा बन में अस्ते परम भक्त व्यक्ति थे कर्दन जी और स्वयं भगवान ने भी कहा था उनको कि आप इसके बाद में रहिएगा संतान उत्पन्न होने के बाद ऐसा कर्दम जी ने स्पष्ट कहा मनु महाराज एक मैं तभी तक रहूंगा देवहुति के साथ जब तक यह कोई संतान न धारण कर घर उद्धार नहीं करे उसके बाद मैं वन में ही चला जाऊंगा तो यहां पर देवहुति याद दिला रहे कि जस्ट भेदाई समय सकृदंग संग जो आपने शर्त किया है कि मैं एक बार अंग संग दूंगा एक बार का यहां सकृतकार थे कि गर्भ संभव तक जब गर्भ हो जाएगा तो उसके बाद मैं छोड़ दूंगा और वन में चला जाऊंगा तो जो कुछ भी वन में जाने की बात को देती नहीं कह रही है यहां वन में जाना इसका उद्देश्य नहीं है कि हमारे पति वन में जाए लेकिन सकृत अंग संग मैंने कहा है कि इसको मैं अंग संग दूंगा मतलब संतान दूंगा तो जो आपने कहा है उसको पूरा कीजिए क्योंकि गरीयसी गुण प्रसवसति नाम एक महान पति के द्वारा पत्नी को प्रसव हो मतलब पुत्र प्राप्त हो संतान प्राप्त हो यह गुण यही बहुत बड़ा लाभ है पतिदेव हमको और कुछ नहीं चाहिए लेकिन हमें आपसे एक पुत्र चाहिए हमें संतान चाहिए यही हमारे जैसी सौभाग्यवती स्त्री के लिए सबसे बड़ा लाभ यह बहुत महत्वपूर्ण बात है देहुति जो मांग रही है अपने पति से कि हमें आपसे संतान चाहिए मांग है और देहुति की चेतना को हम लोग देख सकते हैं कि कितना पहले सामान्य पर है इतने महान पति से वही मांग परंतु देहूति को यह भी पता था कि भगवान मेरे पुत्र बनेंगे क्योंकि भगवान ने पहले कहा था करदम जी तपस्या कर रहे थे उसी समय वर दिए थे तो कहे थे मैं आपका पुत्र बनूंगा तो यह सब परंपरा से बातें ज्ञात हो जाती है तो देहूति इसके लिए विविकल भी है कि भगवान मेरे पुत्र बने Ja, मनोरथ होना चाहिए वास्तव में स्वाभाविक मनोरथ है किसी स्त्री के मन में अगर ये भावना हो कि हमें पुत्र प्राप्त होते स्वाभाविक है बिल्कुल और उसे मनोरथ करना चाहिए कि हमारे गर्भ से भगवान आए और भगवान नहीं तो कम से कम जो हमारे परिवार की परंपरा को आगे ले चलेगा उत्तरोत्तर विकास करेगा कुल दीपक होगा इस प्रकार का मनोरथ होना ही चाहिए जो स्वाभाविक मनोरथ है और भी कह रहे कि आपने स्वयं ही कहा है आपने स्वयं ही यस कहा है प्रतिज्ञा किया है इसलिए मैं आपसे मांग कर रही हूं इसी को कहते हैं महा मनोरथ जो पहले कहा मैं मैचरेज में ये सब मनोरथ था उसको और तत्रेत कृत्यम उपशिक्क्ष जथोपदेशम जिनैस्मे करसितो तिरंसयात्मा इस विषय में क्या करना चाहिए आप हमको शिक्षा दीजिए शिक्षा देने का अर्थ है कि इस विषय में जो भी वस्तु चाहिए जो भी उपकरण चाहिए वो आप जुटाइए और इसके लिए दो काम और आपको करना होगा अब तो देखना है मेरा शरीर कितना क्षीण हो गया है मैं दुबली पतली हो गई हूं और आपसे रमण की मेरी इच्छा रहती है और इच्छा पूरी नहीं होती है इसलिए मेरा शरीर बहुत क्षीण हो गया है पहले तो मेरे शरीर को आप ठीक कीजिए कोई ऐसा पेय पदार्थ या कोई सी कृपा कीजिए कि मैं बिल्कुल स्वस्थ हो जाऊं यह एक दूसरी मांग है और तत्सदृशम भवनं बिचक्ष्वा और इसके लिए अब घर बनाइए घर चाहिए हमको ऐसे झोपड़ी में रह करके कितना दिन गुजारना करेंगे और एक घास की झोपड़ी में क्या कोई स्त्री पुरुष रहेंगे और वो इस तरह से संतान उत्पन्न करेंगे तीन चीज मांगा देतीनी हमें संतान चाहिए और हमारा देह ठीक होना चाहिए और घर चाहिए ग्रीह चाहिए जथो पदेशन काम सास्त्र में तो जैसे उपदेश किया गया है कि जैसा वात्सायन ने एक रिशी ने लिखा है उसके तरब उसंकेत कर रही देव होती है क्या-क्या खाना चाहिए शुद्ध आहार की बात है आजकल ऐसा नहीं समझ लेना चाहिए कि सर आप पीना है करना करना शुद्ध <laughs> भोजन खाने से शरीर ठीक हो जाता है और और भी पुक्का रहने जो संतान प्राप्ति के लिए है जसोपटल लगाना विविध प्रकार के सुगंधित तेल लगाना और कई-कई बहुत प्रकार से वर्णन है तो उसको कार्य जथोपदेश समझे ऐसा उपदेश किया गया है शास्त्रों में वैसा उपकरण आप हमारे लिए जुटाइए और हमारा शरीर ठीक हो जाना चाहिए और इसके बाद घर ऐसा बनाइए जिसमें हम लोग मिल सके ठीक से और अंततः उसके कहने का आशय यह है कि हमें रति क्रीड़ा के लिए सुंदर घर चाहिए ऐसा उपकरण होना चाहिए सब कुछ हमें इस तरह से पुत्र चाहिए तो आप कृपया करके इस पर बंद कीजिए श्री ने इन श्लोकों पर बहुत बड़ा प्रपोढ़ लिखा है तो उसे यथा जोग पढ़ लेना चाहिए इस प्रकार की यह मांग है सामान्य पर बिल्कुल लेकिन आगे देवहुति की चेतना में इतना बड़ा विकास आया इतना बड़ा विकास आया कि वो कह रहे कि निर्विणा नितराम भूमन असद निदर्शनात भगवान कपिल देव से कह ही कि हे ब्राह्मण हे नाथ हे भगवान मैं इंद्रिय के भोगों से बिल्कुल उब गई हूं अब तक मैंने अपना जीवन बर्बाद कर दिया ये उत्कृष्ट भोग थे जो इंद्रादि को सपने में भी नहीं मिलने वाले थे लेकिन उन भोगों कविता होती ने कहा ये सब आत्मा का नाश करने वाले आज देखिए वो भोग मांग रही है पति से चाहती है कि अंग संग हो संतान प्राप्त हो भवन चाहिए बहुत फर्स्ट क्लास का अच्छा लेकिन एक दिन रोने लगी पति जब सन्यास लेकर वन में जाने लगे तो करदम जैसे अपने पति से भी कहे कि मैं अपने जीवन को नष्ट कर दी बेकार मेरा जीवन चला गया मुझे अभय दान दीजिए मैं तो संसार में ही रह गई जन्म मरण में ही आप मुझे भक्ति दीजिए तंग करदम जी ने कहा कि तुमको भक्ति देने के लिए सक्षात भगवान तुम्हारा पुत्र बनेंगे तो जब भगवान पुत्र बने जो 25 वर्ष के थे तो उस समय करदम जी सन्यास लिए तो देहूति उनके पास जाकर के बहुत रो रही थी बहुत रो रहे थे कि हमने अपना जीवन नष्ट कर दिया मैं नरक में रह गई उतने उत्कृष्ट भोगों को भोगने के बाद भी अंत में पछताना ही शेष है दुनिया के भोगों में कुछ नहीं है परंतु किस तरह से स्तर बढ़ रहा है देहुति का आज एक दिन ऐसा समय है कि वो भोग मांग रही है दैहिक रति सुख मांग रही है अपने पति से संतान मांग रही है घर मांग रही है और एक दिन क्या मांगने लगी ये सब कथाएं इसीलिए कही जाती है सुनी जाती हैं कि हमारा चित्त भी इन तुच्छ भोगों से उठे दुखती को जो भोग सुलभ था वो तो सपने में भी कभी किसी को नहीं मिल सकता और ये तो भोग है ही नहीं वास्तव में तो केवल दुख भोग है और फिर भी मनुष्य इसी में फंसा हुआ है सोचा था हमको थोड़ा अच्छा घर मिल जाएगा तो अच्छा होगा ये होगा वो होगा ये होगा हमको खाने को कहां मिलेगा हमको अंगसंग कहां मिलेगा ये मिलेगा ये कुत्ते बिल्ली के भोग में इस तरह से जीवन जा रहा तो अपने प्रिया के इस वचन को सुनकर करदम जी एक दिव्य विमान तुरंत प्रकट कर दिए मैत्रेय जी कहते हैं प्रियायः प्रियमनविच्छन् करदमो योगमास्थितः विमानं कामगमच्छत स्तरheva विरचिकरत् अपने प्रिया का प्रिय करने के लिए महान योगी करदम जी ने तरही व उसी समय एक विमान प्रकट कर दिया यह है भगवान के भक्ति का प्रभाव यदि कोई घर बनाना होगा बहुत अच्छा तो कितना बिल्डर बुलाओ टेंडर दो यह करो करो उसमें भी कई साल लग जाता है है ना और कोई ना कोई अभाव बना ही रहता है हमने बंबई में देखा कितने लोगों को नोटिस जाता है कि यह घर पुराना हो गया है आप इसमें से निकल जाइए किसी दिन कोलैप्स हो जाएगा किसी दिन गिर जाएगा <laughs> तो घर खाली करके लोग बाहर झोपड़पट्टी में चले जाते हैं चाहे जहां भी जाना वो गिरने वाला और बनाने में भी समय लगता है बनाने में समय लगता है ये परेशानी वो परेशानी वो परेशानी इतना रुपया लगाओ ये लगाओ लगा करदम जी एक पैसा भी नहीं लगाए भगवान की भक्ति के बल से उन्होंने प्रकट कर दिया उस विमान का वर्णन कल मैं विस्तार से कहूंगा सुनने लायक है सच में या इसलिए सुनने लायक है कि आपको जो घर सुलभ है उसमें संतुष्ट रहिए उससे ज्यादा सुख दूसरे के घर में नहीं मिलता है कोई व्यक्ति यह सोचता होगा कि अरे वो वो घर वाला बहुत सुखी है वो घर वाला बहुत सुखी है और कुछ लोग ये सोचते होंगे कि ये विमान पर चढ़ने वाले लोग बहुत सुखी हैं लेकिन उसमें भी मरते रहते हैं ऊपर ही आकाश में मरते रहते हैं कब लैंडिंग करेगा कब लैंडिंग करेगा क्योंकि हम लोग थलचर जीव हैं आकाश हम लोगों के लिए परदेश है अब जैसे मनुष्यों को पानी में रख दिया जाए कि मछली के साथ रहो तो मरेगा कि नहीं और मछली को कह दिया जाए तुम मनुष्यों के साथ बाहर रहो उ मछली पानी में सुखी रहेगी मनुष्य जमीन पर सुखी रहेगा पक्षी आकाश में सुखी रहता तो इस तरह से बिना भगवान के संपर्क के हम लोग सुखी नहीं रह सकते हैं घर बहुत अच्छा हो या साधारण हो उससे कोई मतलब नहीं है काम चलना चाहिए वस्त्र हजारों रुपए का हो या 50 रुपए का हो उससे बहुत अंतर नहीं होता अंततः ये सब छोड़-छाड़ करके जाना है और आज कोई 10-10000 20-20000 का कपड़ा पहने अंत में ये शरीर कफन में लपेट करके जला दिया जाएगा बस वही लास्ट गारमेंट होगा लास्ट पोशाक उस खत्म हुआ क्यों जीवन को बर्बाद किया जाए इकट्ठा करो ये कमाओ ये करो ये करो संतुष्ट रह करके कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम, राम हरे हरे अपने आप समझ में नहीं आता है मनुष्य को इसीलिए वैदिक उदाहरण दिए जाते हैं संसार की सर्वश्रेष्ठ महिला जो सब तरह से परफेक्ट थी सब कुछ जिसके उधर में भगवान तक आए उसने अपना जीवन का निर्णय दिया है कि ये भोग केवल जलाने वाले हैं इनमें सुख नहीं कब सुखी हुई जब भगवान का ध्यान करने लगी पूजा करने लगी भगवान का जप करने लगी तब पूर्ण सुखी हो गई और उस समय वो विमान में रहती थी लेकिन विमान के जो उत्कृष्ट वस्तुएं थी उनको भोगती नहीं थी यहां तक लिखा गया है मैत्रेय लास्ट में कहते हैं कि उसके सिर में जटा बन गई कभी कंघी नहीं करती सिद्ध होती और उस समय वो छटपटा रही है जीने के लिए सुख की सांस लेने के लिए छटपटा रही है छटपट कर रही है तो कोई व्यक्ति sõnjai ki machli sukkhi ho jayegi agar isko dudh mei ڈal diya jayega dudh mei ڈal o ڈal o to ismei bhi mar jayegi dudh iske liie pardes agar koji kae ki baiwan per chadhane se ya koji kae ki radio ka git sukkhi ho jayegi uchat patati jayegi marti jayegi ye sabse acha gadda par sulao usko kahi bazar se kharid kar gadda par ya sone ka bhasm khilao isko ya kuch bhi injection injection do ye karo kar mar हम लोगों का जीवन में सुखी होने का ये कहीं उपाय है कृष्ण के संपर्क में आना चाहिए और कृष्ण के संपर्क में आने का सबसे अच्छा तरीका है कि जीव पर उनका नाम आवे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे भगवान ने अपने नाम कोई संसार में दिया है नामनामकारी बहुधा बहुधान निज सर्व शक्ति तत्र अर्पिता यह दिया है वास्तव में जीवों को खास करके मनुष्यों को चाहते हैं भगवान कि वे हमसे संपर्क करें बीच में है नाम नाम के आश्रय से ही हम नामी को कृष्ण को पाएंगे भगवान ने जो सबसे बड़ा दान दिया है मनुष्य समाज को वो है उनका नाम नामनामकारी बहुधान निज सर्व शक्ति तत्र अर्पिता नियमित स्मरणे नन काल eta drishi tava kripa bhagavan mama pe durdhaiv midrshmi hajani nanu rag he krishna aapki aisi adbhut kripa aisi kripa ki aapne anek naam diya sari shakti bhar diya naam mein par mera durdhav aisa hai ki naam mein ruchi nahi hai ke kripa ki seema ho gayi hadd kripa kiya ki apne naam diya lekin hamara durbhag itna balwan hai ki naam mein ruchi nahi hone de raha तो यही है दुर्भाग्य मनुष्यों का भगवान का नाम न जपना न बोलना यही दुर्भाग्य है और यदि कोई व्यक्ति भगवान का नाम बोलता है कीर्तन करता है जप करता है तो वह भगवत कृपा का पूर्ण अधिकारी होगा इसमें कोई संदेह नहीं है भगवान इसीलिए अनेक नाम प्रकट किए कि लोग नाम जप करें कीर्तन करें और इस तरह सुखी हो जाए मनुष्यों का अलग प्लान है Ma ei tea, ऐसे सुखी होंगे ऐसे सुखी होंगे <laughs> प्रभु पाजी कह दवे नाम जप करो और सुखी हो जाओ चांद हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी भगवान का नाम जपो और सुखी हो जाओ श्रीमद् भागवतम के आलोक में बातें दिखाई जा रही हो क्या हम सुखी हो सकते हैं यानी संसार का सबसे धनी व्यक्ति और इंद्र आदि को छोड़ दीजिए कहां-कहां वो घुमता रहा घूमता रहा घुमता रहा कردم जी की बात मैं कह रहा हूं उसके साथ रहने वाली देहुती अंत में कहती है कि मैं तो ठगी गई वंचिता साहन नम भगवतो माया दृढ़म मैं भगवान की माया के द्वारा बुरी तरह से ठगी गई हमारी मति खत्म हो गई थी कि ऐसा पति पा करके भी मैंने कभी भगवान की भक्ति की मांग नहीं किया इस तरह से कह रही है जब वो सन्यास लेकर घर से जाने लगे तब वो बहुत रोने लगी मैं आपके साथ रही लेकिन मैंने भक्ति नहीं किया यह मेरा दुर्भाग्य रहा अभी आप कुछ दिन रुकिए कुछ दिन रुकिए घर कुछ दिन रुकिए हमें भक्ति देकर जाइए नहीं तो मेरे जैसी अभागनी कोई नहीं होगी इस तरह की बात कह रही है देवहुति तो कल विमान के उपकरणों का वर्णन किया जाएगा क्या-क्या सुख की สมग्रियां थी सवेरे की कथा में करेंगे और शाम को देवहुति ki joh bhakti par kabilasa hausko obyakti kiya jahe Harre Kisna Jai Shri La Prahupad Jai Om Vishnupad Paramhan Suparibaraj ka Acha Rastotar Sahad Shri Shri Shri, shri Mat Abhay Charana Rabin Bhakti Vedan Svami Shri La Prahupad Ki Jai Shri Shri Krishna Balram Ki Jai Shri Jagannath Baldesu Bhadra Ki Jai Shri gauditai, ki, Granth, raja, Shri Gorditai Ki Jai Grantraaj Shri Matbhaagvatan Gord Prem Anand